नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनकी बातें आपको सुनाते हैं तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ भोपाल से उपदेश कुमार जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है

उपदेश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता भी इस वक्त आपको पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं जी मैं पेशे से आर्मी ऑफिसर हूँ और

इस ज्ञान में इंट्रोड्यूस हुए मेरे को ज़्यादा समय नहीं केवल पाँच महीने हुए हैं लेकिन बहुत शांति उसमें अपने आप में महसूस कर रहा हूं पहले मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है इंजीनियरिंग एमटेक उसमें एमफिल और सारा कुछ करके भी लेकिन जो यहाँ इस पढ़ाई का जो मुझे असर महसूस हो रहा है वो बिल्कुल ही निराला है

उबदय जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस संस्थान से जुड़ना हुआ और बहुत सारी बातें आपने पहले से पढ़ाई कर रखी हैं लेकिन उन सब से हट के थोड़ा सा अलग जिस चीज़ की आपकी खोज थी शायद वो यहाँ पर पूरा हो रहा है तो बात ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप मिलिट्री में हैं आर्मी में सर्विस करते हैं तो आर्मी लाइफ और हमारे जो जनरल कॉमन मैन की लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क होता है जी

तो उस आर्मी लाइफ को कैसे मैंटेन करते हैं किस तरह का आपका रूटीन है

आर्मी लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कि जैसा कि डेस्टिनी होती है तो पहले से ही मुझे आर्मी ने इस लाइफ के लिए ट्रेन कर दिया था और उसमें जब स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब ध्यान देना शुरू करते हैं और जिस तरह की टीचिंग्स मेरे को ब्रह्मा कुमारी से मिली तो उनको अपने अंदर समाहित करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा उस वजह से क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग डिसिप्लिन की और फॉलो करने की जो आर्मी ने दे रखी हो

हुँ हुँ। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग का युवा मन होता है कि कई बार दसवीं बारहवीं में पढ़ते वक्त कई ना कई कुछ चीज़ें हमें आकर्षित करती है और हम उसके ऊपर अपना सोचते रहते हैं तो आपके जीवन में आप इस आर्मी के क्षेत्र में कैसा आप कहा हुआ उसके बारे में बताइए

जी मैं अपने इंजीनियरिंग एमबीए के बाद में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस टाइम पर मैंने किया था ये 1995 में तो उस टाइम आ, ये कॉम्बिनेशन इंजीनियर और एमबीए का बहुत गोल्डन कॉम्बिनेशन हुआ करता था और उसी चक्का चौदह में मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी गया था पर वहाँ जाके जब मुझे मालूम चला कि ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल नहीं है और जिस तरह कहते हैं कि अगर चूहों की दौड़ है आप सबसे आगे हैं तब भी आप चूहे ही हैं तो उस वक्त फिर मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप आर्मी ज्वाइन करें

और दूसरी चीज़ जब मैं कोई कंपनी चेंज करने की बात कर रहा था तो जब ऊपर से ऊपर टॉप पोजीशन में जब इंटरव्यू होते थे तो वो कहते थे कि आ, मैंने एसएसबी क्लियर कर लिया था और मैं उनको बताता था, था कि मैं कर चुका हूँ तो वो कहते थे अपना अफसोस जाहिर करते थे कि हम क्यों नहीं इससे ज्वाइन कर सके या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जाहिर करते थे तब तो मुझे लगता था कि जिस जगह मैं पहुँचना चाहता हूँ उस जगह वो इंसान है और तब भी सेटिसफाइड नहीं है और वो मेरे प्रोफेशन जिसके लिए कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ तो फिर मुझे लगा कि मैं शायद कोई

समझ नहीं पाया हूँ और फिर मैंने तुरंत से अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके मैं अकेला लड़का हूँ थोड़ी तो पेरेंट्स को दिक्कत हुई लेकिन मैंने उनसे डिस्कस करके हमने डिसीजन लिया और इस तरह से मैं आर्मी में आ गया और मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूँ बहुत ही अच्छी लाइफ और मैंने उस टाइम पर ये देखा कि देश की सेवा जो अपनी है और जिस तरह से भी हो वो बहुत ही बढ़िया है उससे उच्च कोई सेवा नहीं

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा जो भाव है आपके दिल में देश के प्रति जो समर्पण भावना है उसको लेकर आप जब चलते हैं तो आर्मी की लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है जिस तरह से हम सोचते हैं हर व्यक्ति के मन में हर युवा के मन में कहीं ना कहीं देश सेवा की भावना बनी रहती है लेकिन ये अलग बात है कि हर व्यक्ति आर्मी में जाए ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन जो लोग इस भावना को लेकर जब जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी खुशी की अनुभूति होती अच्छा लगता है

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि भोपाल जी उपदेश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग गीतों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से या रीडिंग से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तो आप अपने मोटिवेशन को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करते हैं किस तरह के गीत वगैरह सुनते हैं

आपने बहुत ही अच्छा सवाल ये किया है मैं ज़्यादातर वैसे मैं रीडिंग पर ध्यान देता हूँ और ये जो हमारी हैबिट है ये आर्मी ने ही इनकलकेट करी है क्योंकि लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स अब रीडिंग में भी आप क्या पढ़ते हैं इस पर डिपेंड करता है तो मैं पॉजिटिव मैंटल एटीट्यूड की बुक्स

पढ़ता हूँ और जैसे कि बड़ी सोच का बड़ा जादू जिसको इंग्लिश में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम से है जी जी। तो इस तरह की जब हम किताबें पढ़ते हैं और तब तो अपने आप आपको महसूस होता है आपको एक अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन भी मिलती है और आ,

फिर रही बात संगीत की तो संगीत में और आ, सिनेमा भी मेरी काफ़ी रुचि है अच्छा। आ, पर मैं सिनेमा को आ, उस एंगल से देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा टीम वर्क का एक उदाहरण है वो नहीं, नहीं। जो कि अगर हम अपने वर्क एथिक्स में लेकर के आए कि जैसे वो एक डेट

डाल देते हैं कि इस दिन ये सिनेमा रिलीज होगा हुँ, हुँ, लेकिन हम अपनी लाइफ में उस डेट को नहीं डाल पाते कि हम इस दिन ये क्या करेंगे हमारी लाइफ में कभी कोई गोल नहीं होता हुँ, हुँ, और जबकि सिनेमा पहले से वो बोल देता है और हम कोई ना कोई एक्सक्यूज हम दे देते हैं पर आप सोचिए कि इतने बार टीम वर्क में कितने एक्सक्यूजेस होते होंगे लेकिन उनके नहीं होते तो एक टीम वर्क और एक आपके सामने ढाई घंटे दो घंटे के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी सोच

उसी तरह से संगीत के अंदर और हमारी आर्मी के अंदर तो बैंड का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है क्योंकि हमको वो मार्शल बैंड वो जो धुन है जब हम उस पर अपने पाँव रखते हैं और तो अपने आप ही एक अंदर से एक जज्बा निकलता है कि नहीं। नहीं। यही है और अपने खून में एक रगों में जोश तोड़ने लगता है

जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संगीत और हमारे जो सेल्फ मोटिवेशन की जो बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किताबें हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है और अच्छी किताबों का अगर मोटिवेशन लेते हैं तो किताबें किसी भी तरह का किसी भी रूप का आप पढ़ते हैं तो उसी ढंग का आपको मोटिवेशन मिलता है तो ये हमारा एक नेचर भी होना चाहिए चॉइस ऑफ मोटिवेशन किस टाइप का आप मोटिवेशन चाहते किस टाइप के रीडर हो आप वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि किताबें पढ़ना अच्छा तो लगता है लेकिन किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं ये अपने आप में

एक बहुत ही व्यक्तित्व की पहचान बनाता है तो ये बहुत जरूरी है कई लोगों का नॉवेल्स पढ़ने का बहुत आदत रहता है तो नॉवेल से अलग चीज़ हो जाती है और एक पॉजिटिव किताब जो आपको एक आपकी सोच में बदलाव करे वो चीज़ें अलग होती है जहां पर हम अपने सोच के लिए अपने पॉजिटिव विचारों के लिए या अपने लाइफ में मोटिवेशन के लिए किताबें अगर पढ़ते हैं तो उसके डिपार्टमेंट्स उसके सेशनस से अलग हो जाते हैं और जहाँ पर आप

अपने आप को सिर्फ खोने के लिए या अपने आप को कहीं किसी और ले जाने के लिए तो पढ़ते हैं तो वो अलग बात होती है कहीं ना कहीं दोनों का जो हॉबी है सेम हो सकता है लेकिन उनके दिशाएं उनकी मोटिवेशन अलग हो सकती है बहुत ही अच्छी बात आपसे हो रहे हैं उपदेश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जीवन में कई बातें आती हैं कई बार संघर्ष भी आता है हमारे जीवन में और उन संघर्षों में कभी कभी हम लोग डूबे रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई ख़त्म हो गया अब

जिंदगी यहाँ हमको अगर किस तरह से हम अपने जीवन को एक फॉरवर्डनेस यानी आगे वाली सोच को देखें हम आपने संघर्ष की जहाँ तक बात करी है देखिए

आर्मी में जब हमारा सिलेक्शन होता है तो अपने आप में एसएसबी एक इस तरह का साइंटिफिक तरीका है कि वो देख लेता है कि पर्सनालिटी टेस्टिंग हो जाती है कि संघर्ष के समय कहते हैं ना कि कोई इंसान भाग लेता है उस संघर्ष में और कोई इंसान भाग लेता है उस संघर्ष से तो हमारी टेस्टिंग इसी बात की होती है कि हम भाग उस संघर्ष में ले रहे हैं और उस टेस्टिंग के बाद ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जी जी और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि

संघर्ष मेरे जीवन में भी आए हैं और हर एक किसी के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आते हैं हमारे एक बच्चा है जो कि स्पेशल चाइल्ड है 75 परसेंट डिसेबल्ड है पर जब मैंने और मेरी पत्नी ने जब हमारे को उसका डायग्नोसिस मालूम चला सन 2007 में तो शायद

पाँच दस सेकंड के लिए ही केवल हमें महसूस हुआ होगा लेकिन हम दोनों ने अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हमने कहा कि हमें जब ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो हम इसको निभाएंगे। और यकीन मानिए आज जब कोई संघर्ष आता है तो हम तो उसको वेलकम करते हैं कि चैलेंज आया इसका मतलब अपने भगवान ने हमारे को कहा है कि बच्चे तेरे को ही तो मैंने उस चैलेंज के लिए चुना है हम कहते हैं बहुत मजा आएगा और मैं इसमें अच्छा स्टूडेंट बन के आपको दिखाऊँगा

इस जज्बे से हम चलते हैं तो संघर्ष बहुत आसान हो जाता है और वही तो जब अभी मैं यहाँ पर डायमंड हॉल है तो जब डायमंड आप देखते हैं तो डायमंड बनता भी संघर्ष से ही बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं और उपदेश जी जिस तरह की बात

उन्होंने बताई हैं संघर्ष के समय हमें चुनौतियां आती है अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके साथ में लगे रहते हैं क्योंकि संघर्ष नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा आपको और एक नई चीज़ जो आपके सामने आपकी क्षमता को दर्शाने का एक बहुत बड़ी सुंदर अवसर आपको प्राप्त होता है लेकिन कभी कभी हमारे मन में हम सदैव सुख में रहना चाहते हैं और सुख की खोज में हम लोग छोटी छोटी मुश्किलों को देख भी कभी हलचल में आते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी

इस तरह के संघर्ष की बात आती है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी देखते हुए आगे बढ़ना है ये मेरे स्किल्स को बढ़ाने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रगल जो टाइम चल रहा है वो उसके लिए चल रहा है ऐसे समझ के जब हम लोग उसको फ़ेस करना शुरू कर देते हैं तो एक पॉजिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें बहुत कम हो जाती है आसान हो जाती हैं अगर नेगेटिव

इंसिडेंट लेके चलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर दिक्कतें आना शुरू हो जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं उपदेश जी से आप सुना है

सा तेरी राह चला

अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं महू तेरा तू अपना बना ले मुझे

अब मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी अब मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी है अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी मैं जियों जब तलक मैं जियों जब तिलक आज माले मुझे

मुझे, मैं तेरा तू तो अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिधा ले मुझे मैं तेरा तू तो अपना बना ले मुझे

मैं किसी की खुशी ना जलूँ एक मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं, भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ तो जग से उठा ले मुझे तू उठा ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे

अपनी छाया में भगवान बिधा ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे गर्म

सिर्फ पर मैं किसी की खुशी ना जलूँ राह इंसानियत की हमेशा चलूं भूल जाऊं तो भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे तू

ले मुझे, मैं तेरा, अपना बना ले मुझे। आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट

सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में भोपाल से हमारे साथ आर्मी मैन उपदेश जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सेल्फ मोटिवेशन की बातें हमने सुनी उपदेश जी से तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति जो है चाहे बचपन में स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या फिर अपने आर्मी जॉब में भी हमें

किसी न किसी एक व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं तो ऐसे आप किस व्यक्तित्व से प्रभावित हैं उनके बारे में बताइए किसी एक का अगर मैं नाम लूँगा

तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी रही है <laughs> लेकिन डेफिनेटली आर्मी में हम लोगों को हमारी आर्मी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और एग्ज़ाम होते हैं हमारे जिसमें कि हमको बायोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है और उस बायोग्राफी में अगर आप आर्मी के अंदर देखेंगे तो हमारे देश के ही अपने जनरल फील्ड मार्शल सैम मक्षा जो रहे हैं जब मैंने उनकी जो जीवनी है वो पढ़ी

तो मैं काफ़ी आकर्षित हुआ और उसने मेरे पे जीवन पे काफ़ी प्रभाव डाला और एक लीडिंग बाय एग्जांपल जो होते हैं कि आप खुद एक उदाहरण बने दूसरों के लिए वो जज्बा मेरे अंदर उन्होंने पैदा किया और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप किस व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और हमारे जीवन में हमें कुछ कहानियाँ कुछ बातें याद आती हैं तो एक अच्छा सुकून फील होता है

इवन कभी कभी ऐसा लगता है कोई छोटी सी इंग्लिश पोएम हो या हिंदी कविता हो वो भी हमारे जीवन में एक याद रहते हैं स्कूल लाइफ के तो ऐसे कुछ यादें स्कूल लाइफ की आपकी बताइए स्कूल लाइफ देखिए 12 साल मैंने जयपुर से ही करी थी मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ सेंट स्कूल में था पर

ऐसी कोई कविता <laughs> मुझे बिल्कुल याद नहीं है हाँ कहानियाँ ज़रूर याद रहती हैं स्कूल लाइफ में हमारे एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे और फिज़िक्स को वो इस तरह से बताते थे कि देखो बच्चे तो कुदरत की बात है क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ है साइंस उसको एक्सप्लेन करती है जबकि हम बचपन में सोचा करते थे शायद ये सारी चीज़ें डिस्कवरी हैं

और तब उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि आप जब स्कूल लाइफ के बाद में आगे अपनी इस दुनिया में आगे जाएंगे कॉलेज और उसमें तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जिसको कहते हैं हैबिट यानी कि आदत हैबिट को बड़े सोच समझ करके बनाइएगा क्योंकि अगर ये बन जाती है तो बड़ी मुश्किल से दूर होती है और उसके पीछे कारण हैबिट की इंग्लिश में स्पेलिंग होती है एच ए बी आई टी एक बार अगर वो आदत बन जाए आपकी तो सोचिए अगर उसको आपको रिमूव करना हो तो अगर आपने एच को हटाया

तो अट इज़ देर इसके बाद आपने ए को, तो को, <laughs> को भी हटा दिया तो बिट इज देर फिर आपने बी को भी हटा दिया इट इज़ देर आई को भी हटा दिया तो टी इज स्टिल देर तब उन्होंने कहा था और वो मेरे को बात आज तक याद है कि उन्होंने कहा था कि अपने आदतें जो हैं अपने जो आपके विचार हैं उससे आपके कर्म होते हैं कर्म से ही आपकी आदतें बनती हैं जिनको जो आप डेली करने लगते हैं तो उसको बड़े सोच समझ करके चुनिएगा <laughs>

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी युवा मंच अगर युवा विद्यार्थी सुन रहे हैं तो इस तरह की बातें अपने जीवन में कई बार हम लोग जाने अनजाने में आदतों के शिकार हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें जब छोड़नी पड़ती हैं या उससे हटना चाहते हैं हम तो वो चीज़ें हटती नहीं बहुत मुश्किल लगता है और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है जबकि हमने उसको आसानी से

डाल तो ले लिया लेकिन जब उसको निकालना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं ये हमारे आदती जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमारे आदत में ना आ जाए हम उससे न्यूट्रल रहें हमेशा और जब भी ऐसा लगे कि हम इनसे दूर भी रह सकते हैं और इनके साथ भी रह सकते हैं तो ये एक अपना मैनेजमेंट होता है सेल्फ मोटिवेशन के साथ आप अगर जीवन जीते हैं तो ये चीज़ें कर पाते हैं नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है और आज देखते हैं हमारे युवा साथी जो है बहुत सारे ऐसे बटक भी जाते हैं

भटक जाने में से कुछ अलग लोग होते हैं ऐसा नहीं है वो हमारे में से ही होते हैं लेकिन वही चीज़ जब मैनेजमेंट की बात हमने जब कही और जैसे कि उपदेश जी ने भी बताया कि एविट बन जाती है तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है तो वही आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे कुछ नुमा पल आपके जीवन में आए होंगे लेकिन कुछ एक पल जो बहुत ही सुखद अनुभूति आपको कराई है उनके बारे में बताइए सुखद अनुभूति शुरू से रही है

स्कूल में एक बहुत बढ़िया स्कूल में मुझे एजुकेशन मिली उसके लिए मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया देता हूँ कि जब कभी हम बताते हैं कि सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से हम पढ़े हैं तो हुँ, हुँ. अपने आप में सामने वाले को लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त करी है और उसके बाद मैं

जब उपलब्धियाँ कई बार सही में जैसे मैंने आपको अपने बच्चे के बारे बताया था तो एक जो सवाल मन में आता है कि वाई मी हमें क्यों चूज़ किया गया तो एक दूसरा सवाल फिर वापस उसी उस मन में आता है कि जब हमारे उपलब्धियाँ होती हैं जैसे कि जब मैं कमीशन हुआ और जब हमारे सितारे लगाए जाते हैं तो मेरे माता पिताजी वहाँ पर थे देहरादून में और क्या एक अलग से एक खुशी थी उस टाइम पर तब हम लेकिन भगवान से नहीं पूछते कि वाई मी

और जब मुश्किलें आती हैं तब पूछते हैं वाएम ही <laughs> तो उपलब्धियाँ लेकिन जब हम उपलब्धियों के बारे में सोचने लगेंगे तो भगवान ने हमें बहुत कुछ बहुत कुछ दिया है उसका भी गुणगान अगर करने लगेंगे कि क्योंकि जब हम देखते हैं कईयों के पास है वो नहीं है तो अपने आप में आपको माल चलता है तो इसलिए खुशी तो हर पल में है बस केवल उसको महसूस करने की जरूरत है <laughs>

उपदेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आखिरी में हम चाहेंगे कि राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज मैसेज तो देखिए मैं तो इस तरह की जीवन शैली क्यों ब्रह्मा में जब मुझे ज्ञान मिला तो मैं खुद चाहता हूं कि मेरी लाइफ एक मैसेज रहे बाक़ी फिर भी मैं यही देना चाहूँगा जो अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि उमंग में आप रहिए

और दूसरों के जीवन में उमंग बिखेरी है और इसी को अपना ऑक्यूपेशन बना लीजिए सबसे बढ़िया <laughs> उपदेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज का इस कार्यक्रम में जो भी बातें हमने की अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर पर और अपनी खुशी हम तक पहुँचाइए तो चलिए बहुत ही प्यारा सा संदेश उपदेश जी ने दिया कि

उमंग में रहिए और दूसरों को भी उमंग देते जाइए इससे जो है आपका ऊर्जा बना रहता है और आप लाइवनेस फील करते हैं उमंग का मतलब ही लाइव आप लाइव रहेंगे तो आपकी खुशी बनी रहेगी अगर आप लाइव नहीं हैं तो नीरस रहेगा कहीं ना कहीं एक दर्द रहता है तो उससे हमेशा दूर रहें अपने आप को उमंग में रखिए ऐसी शुभाषा के साथ मुझे यानी आर रमेश और उपदेश जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्क रहो